संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्वत हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की बात की कहते हैं महाराज ने आकर से अर्जुन की प्रतिज्ञा कर सुनाई सुनते ही जयद्रत शोक से विफल हो गया बहुत शोक विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहां रोने बिलखने लगा अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लगाते लजाते कहा राजाओं पांडवों की हर्ष गनी सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है मरणाशन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की की प्रतिज्ञा है। तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता गंधर्व असुर नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते फिर नवेशों की तो बात ही क्या है अतः आप लोगों का भला है मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहां पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे के इस प्रकार भय से व्याकुल करते देख राजा दुर्योधन ने कहा तुम इतने भयभीत हो संपूर्ण वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन का सकता है मैं कर्ण चित्र सेन विभिन्सतीन पुरमित्र जय भोज क्षणव्रत विकर्ण दुर्मुख शासन कलिंगराज अश्वस्थामा ये तथा और भी बहुत से अपनी अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे तो अपने मन की चिंता दूर कर दो सिंधुराज तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो सूर्यवीर हो फिर पांडवों से डरते क्यों हो मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी तो अपना भय निकाल दो राजन आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब यद उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया आचार चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा भगवान दूर का लक्ष्य देखने में हाथ की फूर्ती में तथा जन जाना मारने में कौन बड़ा है मैं या अर्जुन द्रोणाचार्य ने कहा यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य है तथापि तो अभ्यास और क्लेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बड़े चढ़े हैं तो भी तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ बनाऊंगा जिसमे अर्जुन पहुंच ही नहीं सकेंगे इसलिए डरो मत खूब उत्साह से युद्ध करो तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोगों को पाते हैं क्षत्रिय तो धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें हैं। इस प्रकार अनायासन मिलने पर का भय दूर हुआ और अपने युद्ध करने का विचार उस अपने और उसने युद्ध करने का विचार किया उस समय आपकी सेना में भी हर्षमी होने लगी अर्जुन ने जब जयद वध की प्रतिज्ञा कर ली उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा धनंजय तुमने न तो भाइयों की सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी फिर भी लोगों को सुना कर अपने गुप्तचर भेजे थे वे अभी आकर वहां का समाचार बता दे गए हैं जब तुमने सिंधु राज के बल की प्रतिज्ञा की थी उस समय यहाँ रोड भेड़ी बजी थी और सिंहनाथ किया गया था उसकी आवाज कौरों ने सुनी उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे दिव्योधन के मंत्री उदास और घातक से अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है यह सब्य साक्षी की प्रतिज्ञा है इसे देवता गंधर्व असु नाग और राक्षस में अन्यथा नहीं कर सकते तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनी धन नहीं दिखाई देता जो महायुद्ध में अपने शस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके मेरा तो ऐसा विश्वास है कि की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं से तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ अथवा अच्छा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वस्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ जब दुर्योधन तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की है, की का पूरा कर लिया गया है।, भी है। कल के युद्ध में कर्ण भूमिचार्य और शल छह महारथी आदि रहेंगे द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह मनाया है जिसका अगला आधा भाग सकट के आकार का है और पीछना कमल के समान कमल व्यूह के लभ्य की कंगिका के बीच व्यूह के पास जद खड़ा होगा और बाकी सभी विचारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे ये ऊपर बताए हुए छाथी धनुष बाण पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सा है इनमें से एक एक के पराक्रम का विचार करो जब ये छह एक साथ होंगे उस समय इनकी इनका जीतना शायद नहीं होगा अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ मंत्रियों और पितरसियों से चलकर सलाह करूंगा अर्जु ने कहा मनसूजन कौरों के जिन महारक्षियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मैं अपने से आधा नहीं समझता रुद्र, वसु, कुमार इंद्र वायु विश्वदेव गंधर्व पितर गरुड़, समुद्र यह पृथ्वी दिशाएं दीपाल गाँव के लोग जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंहराज की रक्षा के लिए आ जाए तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ खाकर कहता हूँ कल आप जयद्यत को मेरे वाहनों से मरा हुआ देखेंगे मैंने यम इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे जयदत के रक्षक जो जो अस्त्र छोड़ेंगे उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा केवल कल इस पृथ्वी पर मेरे वाहनों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे तो आप देखेंगे ही ऋषिकेश गांधी जैसा दिव्य धनुष है मैं योद्धा हूँ और आप सार्थी हैं, यह सब होते ही मैं किसी नहीं जीत सकता भगवान आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेद नहीं सह सकते तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं ब्राह्मणों में सत्य साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है उसी प्रकार जहाँ नारायण हो वहा विजय निश्चित है कल सवेरा होते ही मेरा रक्त तैयार हो जाए ऐसा प्रबंध कर लीजिए क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ आकड़ा है